धर्म जीवन का रहस्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय औरंगजेब के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कविता है वह बादशाह उदार नहीं था कृपण स्वभाव का था देता नहीं था एक कवि ने सोचा कि सभा में कविता सुनाएंगे तो संकोच से इन्हें देना ही पड़ेगा उसने कविता सुना दी तो औरंगजेब ने तत्काल कहा इस कविता के बदले में इन्हें हाथी दिया जाए टहलका मच गया अरे इतनी उदारता एक कविता के बदले में हाथी दिया गया कभी भी प्रसन्न होकर जहां हाथी बंधे हुए थे वहां गया जो सबसे बूढ़ा चलने में असमर्थ हाथी था उसी को दान में देने की सूचना दे, दे दी गई थी वही हाथी इनको दे दिया गया हाथी को देखते ही कभी समझ गया उससे नहीं रहा गया उसने लौटकर एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी वाह आपने हाथी ही नहीं दिया ऐसा हाथी दे दिया कि जिसका इतिहास बड़ा पुराना है इस हाथी को तैमुर लंग ने मोल लिया और बाबर ने इसका उपयोग किया अकबर ने उसे काम से छुट्टी दे दी थी आपने कविराज को ऐसा हाथी दे दिया आप कितने उदार हैं तैमुर लंग लई मोल चली बाबर के हलके ऐसे हाथी पर आदमी चढ़ेगा कि हाथी ही आदमी के सिर पर चढ़ेगा ऐसा हाथी तो बोझ ही बन जाता है वैसे ही करमचंद ने हमें जो शरीर दिया वह यदि हमें ढोता तो कोई सार सकता थी मगर करमचंद ने शरीर भी ऐसा दिया जो हमें ही ढोना पड़ रहा है गोस्वामी जी बोले भाई यह तो कुटिल करमचंद का दान है जो वस्त में किसी को प्रयत्न से मिल सकती है वे वहाँ तक तो उपयोगी है जहाँ तक उनसे व्यक्ति में ईर्ष्या की वृत्ति कुछ घटे और सत्कर्म करने की प्रेरणा हो किंतु दुर्भाग्यवश यदि ऐसा हो कि जिसके पास है वह बड़े गर्व से कहने लगे कि मैं सुंदर हूँ तो मैंने पहले सत्कर्म किया होगा मेरे पास यदि अधिक बुद्धि है तो मैं पुण्यात्मा रहा हूँ ऐसी मान्यता उसके जीवन में अभिमान को ही बढ़ाएगी उसका परिणाम यह होगा कि वह दूसरे दुखी व्यक्ति को देख कह सकता है कि इसने जैसा कर्म किया वैसा भोग रहा है इसमें क्या किया जा सकता है ऐसे कहने वाले भी हैं यदि वह दुखी है तो मैं क्या कर सकता हूं? वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है यदि व्यक्ति को कर्म के द्वारा प्राप्त वस्तु के प्रति अभिमान हो जाए और वह संसार की उपेक्षा करने लगे तो यह सिद्धांत बड़ा घातक हो जाएगा यह सिद्धांत वस्तुतः किसके लिए है और किसके लिए नहीं है यह विवेक ही महत्वपूर्ण है इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए कि सच क्या है कई लोग इसी प्रश्न को लेकर उलझ जाते हैं कि सच क्या है शास्त्र में कहीं यह लिखा है तो कहीं वह लिखा है कहीं कहीं तो वे बातें परस्पर विरोधी भी प्रतीत होती हैं। अब किसे सही माने इसका उत्तर यह है कि क्या सही है इसके विवाद में पढ़ने के स्थान पर यदि हम यह समझ सकें कि मेरे लिए क्या मानना सही है तो हमारी बहुत बड़ी उलझन दूर हो सकती है यदि आप दवाखाने में जाकर दवाइयों को देखें तो वहाँ बहुत सी दवाइयाँ रखी रहती हैं और हर दवा के साथ पर्चे पर उसके गुण लिखे रहते हैं यदि हम वहाँ जाकर यही पूछने लगें कि बताइए आपकी दुकान में सबसे अच्छी दवा कौन सी है तो यह तो कोई बुद्धिमानी का प्रश्न नहीं है प्रश्न सबसे अच्छी दवा का नहीं है बल्कि यह कि आपको रोग क्या है आपके लिए कौन सी दवा उपयुक्त होगी वह कितने रुपये की है इसके द्वारा उसकी लाभदायिका नहीं निर्धारित होगी यदि कोई सस्ती दवा भी आपके लिए उपयोगी है तो वही आपके लिए सबसे अच्छी दवा है बहुत मूल्यवान दवा भी यदि आपके शरीर और प्रकृति के अनुरूप नहीं है तो आपके लिए उपयोगी नहीं होगी इस सूत्र का अर्थ यह है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को जिसे औषधि मानना चाहिए उसके स्थान पर वह उस वाक्य को दोहराता है जो उसके लिए नहीं होता इसका परिणाम यह होता है कि वह दुहाई तो शास्त्र की देता है परंतु वह उसके लिए नहीं होता वह दूसरों के लिए होता है यह सिद्धांत है और इन सिद्धांतों के समुचित सदुपयोग का प्रसंग चल रहा है इस प्रसंग में एक दिन प्रश्न किया गया था कि महाराज दशरथ ने जिसे सत्य माना कई कई ने जिसे सत्य कहा मंथरा ने भी जिसके लिए सत्य शब्द का ही प्रयोग किया और भगवान राम भी उसे सत्य मानकर ही तो उस सत्य की रक्षा के लिए वन में चले गए परंतु श्री भरत ने सत्य की वह व्याख्या स्वीकार नहीं की गुरु वशिष्ठ ने भरत से प्रारंभ में कहा था भरत तुम विचार करके देखो तुम्हारे पिता कितने महान थे और उनके इस वाक्य को स्वयं राम ने कितना महत्व दिया तुम ऐसे महान पिता के पुत्र हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष के भाई भी हो क्या तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं बनता एक भाग को उन्होंने पूरा कर दिया तो दूसरे भाग को तुम्हें पूरा करना चाहिए वन जाना है इसे श्री राम ने स्वीकार कर लिया सत्य की रक्षा करने के लिए दशरथ जी ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दी थी अब उस सत्य का दूसरा भाग यह है कि भरत राज्य करे ऐसी स्थिति में जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे तभी तो पिता के सत्य की रक्षा होगी जिस सत्य की रक्षा के लिए श्री राम ने जो त्याग किया है इसी से तो उसकी रक्षा होगी भरत जी ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया और यही धर्म की व्याख्या का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है गुरु वशिष्ठ के भाषण को सुनकर जब भरत जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यही से शुरू किया गुरु पिता माता की वाणी को तो बिना विचार किए ही मान लेना चाहिए गुरु पिता मातु स्वामी ती मुदित करिय भल जानी उनका यह वाक्य सुनते ही लोगों ने समझा कि राज्य स्वीकार करने की भूमिका बन रही है जब किसी को कोई पद दिया जाता है तो लोग प्रारंभ में इतना दिखावा तो करते ही हैं कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ इच्छा भी नहीं थी परंतु मैं आप गुरुजनों का आग्रह कैसे टालूं? इसलिए स्वीकार किए ले रहा हूँ लोगों ने सोचा कि भरत भी शायद यही करने जा रहे हैं परंतु भरत जी का यह पहला वाक्य और बाद में जब उन्होंने जो कुछ कहा वह बड़ा विलक्षण था बड़ा विस्तृत प्रसंग है उन्होंने कहा गुरुदेव आप तो वैद्य हैं गुरु ही वैद्य है और वे ही दवा देते हैं पर उस दवा का परिणाम क्या हुआ इसका अनुभव तो वैद्य नहीं रोगी करता है आपने जो दवा दी है उससे मुझे तो कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है उन्होंने आगे कहा आपकी जो व्याख्या है वह ठीक तो है परंतु मुझे तो शांति नहीं मिल रही है मुझे तो उसमें संतोष हो रहा असंतोष हो रहा है यद्यपि यह तो सर्वश्रेष्ठ सूत्र था सूत्र क्या था क्या उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया वस्तुतः भगवान राम और श्री भरत ने दोनों ने धर्म का पालन किया धर्म के सच्चे अर्थ को उन दोनों ने पूर्णता प्रदान की कैसे भरत जी का संकेत था कि मंथरा का जो सत्य था वस्तुतः वह तो सत्य था ही नहीं वह तो सत्य का कपट वेश बनाकर असत्य को प्रस्तुत किया गया था महारानी कैकई का सत्य तो केवल स्वार्थ मात्र था पिताजी का सत्य तो अनिर्णय का सत्य था मंथरा सत्य की दुहाई तो देती है परंतु वह जानती है कि मैं सत्य में झूठ मिलाकर उसे सत्य का रूप दे रही हूँ वह कहती है यदि मैं कुछ भी असत्य कहूंगी, तो ब्रह्मा मुझे अवश्य सजा देगा जो असत्य कछु कहब बनाए तो विधि दे हम ही सजाए यह उसकी लाचारी थी जब भी कोई बाजार में नकली सिक्का ले जाएगा तो यह थोड़े ही कहेगा कि यह नकली है और इसके बदले मुझे असली सिक्के के बराबर का सामान सामान दीजिए वह जानता है कि नकली सिक्का भी चलेगा तो असली के नाम पर ही चलेगा असत्यवादी भी अपनी वाणी को सत्य का नाम देकर ही चलता है यही मंथरा ने किया फिर कोई कोई व्यक्ति सत्य को केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है जैसा कई कई ने किया महाराज दशरथ ने उनसे पूछा राम को तो सारा संसार साधु कहता है तुम उसे वनवास क्यों दे रहे हो सब को राम सुचि साधु कई कई बोली आपके समझने में भूल हुई है यदि मैंने आपसे यह मांगा होता कि राम को कारागार में डाल दीजिए तब तो इसका अर्थ होता कि मैं उसे दंड देना चाहती हूँ यदि मैं कहती हूँ कि उसे प्राणदंड दे दीजिए तो आप समझ सकते थे कि मेरे हृदय में तो राम के प्रति बड़ी शत्रुता की भावना है परंतु जब मैं यह कह रही हूँ कि राम को चौदह वर्ष तक वन में तपस्या करनी चाहिए तो मेरा कार्य तो पूरी तौर से धर्म के अनुकूल है आप स्वयं ही कहते हैं कि राम साधु है तो साधु को वन में रहकर तपस्या करनी चाहिए या फिर सिंहासन पर बैठकर तपस्या करनी चाहिए साधु को तो मैंने वही कार्य दिया है जो साधु का कर्तव्य है इसलिए इसमें मैंने क्या अन्याय किया यह बात आप क्यों नहीं समझ पाते बात तो बिल्कुल युक्ति है कई कई यही कहना चाहती है कि क्या भोग और त्याग इन दोनों में त्याग श्रेष्ठ नहीं है तप श्रेष्ठ नहीं है सुनने में तो कई कई की बातें ठीक ही लग रही है शास्त्रों ने तो त्याग और तप को ही श्रेष्ठ बताया है कैकई का तात्पर्य यह है कि यदि मैं राम को त्याग तपस्या के लिए प्रेरित कर रही हूँ तो इससे बढ़कर कोई धर्म हो ही नहीं सकता जहाँ तक युक्ति और तर्क की बात है यह बिल्कुल ठीक है परंतु इसका उत्तर भरत जी ने दिया उनका उत्तर यही था कि वे चित्रकूट से लौटकर भी आए और श्री राम की आज्ञा से राज्य भी चलाया परंतु अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठे वे नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्या करते हुए मुनिवेश में रहने लगे किसी ने कहा महाराज पिताजी ने तो आपको यह आज्ञा नहीं दी थी कि तपस्वी और मुनिवेश में रहना है श्री राम ने भी यह नहीं कहा किंतु जब आप राज्य चला रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भरत जी ने उत्तर दिया मैंने सुना है कि महारानी कई कई की यह मान्यता है कि भोग की अपेक्षा तपस्या ही श्रेष्ठ है गृहस्थ के साधु ही श्रेष्ठ हैं तो महारानी की प्रसन्नता के लिए श्री राम को तपस्या के लिए वनवास दिया गया है तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी इसी वेश में रहूँगा तो शायद महारानी को बड़ी प्रसन्नता होगी कि उनका बेटा भी तपस्वी है उनका बेटा भी साधु है इसमें व्यंग्य यही था कि दूसरे के बेटे को धर्म का पालन करने हेतु तपस्वी बनाने का उपदेश दिया जा रहा है और अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने का षडयंत्र किया जा रहा है धर्म और सत्य का क्या यही उद्देश्य है कि वह स्वार्थी के स्वार्थ के लिए ढाल बन जाए यहाँ व्यंग्य मानो यह था यदि तपस्या श्रेष्ठ है तो अपने पुत्र के लिए भी उसी को श्रेष्ठ मानना चाहिए उसके तपस्वी होने पर प्रसन्नता होनी चाहिए यहां मानो सत्य की आड़ में शुद्ध से छिपा हुआ था बटवारा करते हुए उन्होंने महाराज दशरथ से कहा महाराज आज आपके लिए कितना अच्छा सुअवसर है आपको धर्म के चारों चरणों को पूर्ण करने का अवसर मिला है सत्य तप दया और दान ये ही धर्म के चार चरण हैं सत्य की रक्षा आप कीजिए आप राम को वनवास देंगे तो लोग समझेंगे कि सत्य के लिए कितना बड़ा त्याग करना चाहिए धर्म का दूसरा चरण तप है राम वन में जाकर सिद्ध करें कि तप कितनी महान वस्तु है मैं आपकी प्रिया हूँ अब आप मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे तो कैसे सिद्ध होगा कि आप में दयालुता है तो मैं तो आपकी दया की पात्र हूँ इसके बाद जब आप भरत को राज्य का दान दे देंगे तो इस प्रकार अयोध्या में धर्म के चारों चरण पूरे हो जाएंगे आज भी हम लोग सत्य तप दया और दान धर्म के इन चारों चरणों को पूरा कर रहे हैं हम सब लोग इसकी पूर्णता के लिए व्यग्र हैं परंतु बंटवारा हम लोग वैसे ही करना चाहते हैं जैसा कि कैकई ने किया धर्म के चार चरणों में से दो चरण दूसरों के लिए और दो अपने लिए सत्य तथा तप दूसरे करें और दया तथा दान मुझे मिले यही हमारा बंटवारा है इस प्रकार धर्म यदि स्वार्थ के समर्थन के लिए युक्ति बन जाए तब तो वह सही धर्म नहीं हुआ भरत जी बोले जहाँ तक महाराज दशरथ का सवाल है यदि वे हृदय से इसे धर्म मानते होते तो वे अपने को जीवित रख सकते थे कि मेरी एक आज्ञा की तो पूर्ति हो गई और अब मैं भरत को भी राज सिंहासन पर बैठा दूं, तो मेरे दोनों सत्य पूरे हो जाए परंतु वे मौन रहे और मेरे आने के पहले ही उन्होंने देह त्याग कर दिया इसका अर्थ है कि वे एक ऐसी स्थिति में डाल दिए गए थे कि वे कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे कुछ कह नहीं पा रहे थे लेकिन उनको इतनी गिलानी थी कि अंततः उन्होंने शायद मेरा मुख तक देखना पसंद नहीं किया और मेरे आने के पूर्व ही प्राणों का परित्याग कर दिया तो क्या यही सत्य था